स्वरूपता हम और आप में कोई भेद नहीं है तो कौन विद्वान कौन अविद्वान है संसार में कोई अविद्वान नहीं है न कोई विद्वान है परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए समहिचित होकर शांत मन वाला आकर देखते हैं, तो कोई अज्ञानी नाम की चीज नहीं है संसार सभी स्वरूपता एक दो नहीं स्वरूपता कहीं भी किंचितेश मात्र भी अज्ञान की छाया भी नहीं की जो विधि कर है ठीक है तो उसको व्यावहारिक सत्ता को लेकर के उस तो व्यवहारिक सत्ता को अपना करके जो व्यवहार उचित है उसके अनुसार अपना निभाना है उस तो व्यवहार को निभा देव यदि उसने आपने ब्रह को जोड़ा तब कहा गया अहकार मुड़ात्मा वही शुरू होता है कि मैं विद्वान हूँ और ये ते hmm. हैं अशांत मानसो व्यापक चित्र प्रज्ञा न ब्रह्म विज्ञान प्रज्ञा न बने ब्रह्म विज्ञाना एनम प्रकृतम आत्मारम्भ अपनी वो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भी प्रकृति सात्मा को न अपने प्रकृति जगत जो न है उसके असम चित्तो न अपने याद अवृतः न अशांतो न अपने याद सब जगह नकार अधिक है उसको इसके साथ जोड़ य तो दुश्चरिता विरता इंद्रौलिया समात चित्ता समाधान फलाद उपशांत मानस आचार्यवान प्रज्ञाने यथोक्तम आत्मा नापनोती और एक विपरीत जो व्यक्ति दुश्चरित से विरत है पाप करों से विरत है इंद्रिय लोलुपिता से रहित है समाचित चित्त वाला इंद्रिय लोलुपिता से हट कर चित्त वाला और समाधान की फल से भी वो उपशांत मन वाला है आचार्यवान पुरुष है साधक है वह व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त प्रज्ञान पूर्वोक्त जो साधन से युक्त जो निर्दिष्ट साधन युक्त जो प्रज्ञान है ब्रह्म ज्ञान उसकी लाभ द्वारा प्राप्त आत्मा को वो अनुभव कर लेता है इसलिए जो ऐसा नहीं अर्थात पूर्वोक्त जो अविरत है पापक्रमों से उपरत नहीं और पापकर्मो में लगा हुआ है वह के इस आत्मा को कैसे क्यूँकी एक ऐसा तत्व है जहाँ पर ब्राह्मण क्षेत्र दोनों ही भात कहा जा सकता है और मृत्यु तक भी वो तो भाग्य बराबर भी नहीं चटनी के बराबर है तो जहाँ ऐसा है वहाँ एक सकल दोष संपन्न दुश्चरित है असमचित है अशांत मन है वो कैसे जान तुल्य मंत्राता यश ब्रम्ह उत ओधन मृत्युपेत्र जिस आत्मा के सर्वधर्म का रक्षक ब्राह्मण शक्ति यह भी भात के समान है भोजन के समान तथा मृत्यु जिसका सब्जी या चटनी भोजन का एक अंग मात्र जैसा है पूरा भोजन भी नहीं जिसमें ये सारे चीजें स्थिति में है जिस आत्मा के प्रति ये सब ऐसा है ऐसा उस आत्मा के विषय में यत्र ये त्रित समय कौन अज्ञानी पुरुष पूर्वोक्त अधिकारी के समान जो अनधिकारी है वह व्यक्ति किस प्रकार से उसको जान सकता है मैंने नहीं जान सकता कौ ऐसा कैसे जानेगा कौन जान सकता है ऐसा अज्ञानी कौन जान सकता है अर्थात कोई नहीं जान सकता कोई अज्ञानी उसको नहीं जान यनेवम भूत जो अनेवम भूत है अर्थात दुश्चरिता अविरत है अशांत है असमाह है और अशांत मान वाला है ऐसा जो व्यक्ति है यम भूत आत्मस शब्द नस ये आत्म नहा ब्रह्म चौत्री के द्वारा धर्म की रक्षा ब्राह्मण पढ़ाता है क्षत्र उसका पालन करता है और पालन कराता है अपना शासन से इस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्र दोनों मिलकर के ही सकल धर्म का वास्तव में धारक होते है सर्वत्रारूते हो भे सभी का रक्षक है वो एक गुरु के रूप में न एक शासक के रूप से दो रूप से यही दोनों संपूर्ण समाज का वास्तव में रक्षक है उभे दोनों के दोनों और जनम असम्भव रस्या दोनों उस आत्मा के प्रति भोजन के समान हो जाते यहाँ तक सर्वहारोपी मृत्यु जो सभी को हरण करने वाला है सभी का मौत के घाट उतारने वाला है ऐसा वह मृत्यु देवता स्वयं महाराज अपने आप बोल रहे हैं ऐसा जो मैं इस मृत्यु पदावलम्बी मृत्यु आत्मा का देवदा विशेष उपाधिक होकर उस उपाधि दृष्टिया मैं भी क्या हूँ वास्तव में उसका हूं। उपसेचन हूँ येचनम इव और असन भी अपर्याप्त औदन जो है ना असन होने के बावजूद भी स्वयं में अपर्याप्त केवल भात कौन खाएगा दाल चाहिए सब्जी चाहिए कुछ तो चाहिए साथ में कुछ ना कुछ हो उसके साथ भात खाने में अच्छा लगता है केवल चावल खा जाओ ऐसे तो नहीं हो पाता इसलिए कहते हैं ओदन से अपि त्यायाप्त आप बुद्धि ही यथोक्त साध रही सन इसलिए उस प्राकृत बुद्धि वाला जो यथोक्त वैराग्य विवेक आदि साधनों से रहित है जो ऐसा होता हुआ हो व्यक्ति कौन है कौ इत्था इतम एवं यथोक् के समान जो है वह कौन जान सकता है वेद विजाती ये प्रसात्माए थी मैं स्वयं ही स्वस्वरूप में स्वचेत रूप से विराजमान उस आत्मा को कौन जान सकता है अर्थात कोई ऐसा ज्ञानी उसे जान ही नहीं सकता इस प्रकार से प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली भी पूर्णता अपराध कर गया ब्राह्मण आत्मा यहाँ पर उपमा के द्वारा इतना ही कहा जाता है कि कोई भी साधन अपने आप में साध्य को प्राप्त करने में अपर्याप्त है जब तक उन साधनों को इस्तेमाल करने वाला साधक उसके योग्य नहीं होता जैसे आपको बहुत बढ़िया कार दे दिया जाए विदेश से करोड़ रुपया खर्च करके लाए या ना आपको ड्राइविंग करना आता नहीं आपको बिठा दिया आगे बैठ गए साधन को इस्तेमाल कर लें क्या होगा कहीं ना कि धक्का मारी दे में जाएगा लक्ष्म नहीं कर सकता इसी प्रकार से उस आत्मा के प्रति जितने भी साधन आप ब्राह्मण क्षेत्र जो भी वि क्या है उस आत्म तो स्वरूपानुभूति का साधन है मृत्यु में क्या है आत्मानुभूति का एक साधन है यदि मृत्यु भाप को ये पढ़ने ही नहीं आते है या नहीं? आज सबके अंदर क्या है जन मृत्यु का भय उस जनम मृत्यु का भय के चक्कर से छूटने के लिए पढ़ रहे यदि आपको मृत्यु का भय नहीं होता आप ये मार के चलते मैं तो आ अभय हूँ अमर हूँ अभय तो असली कारण यह है कि हम साधनों का अपना क्यों रहे हैं क्योंकि हमें मृत्यु का भय है सामान्य क्षत्रिय आत्मा क्यों चाहता है क्योंकि उसका भय है धर्मों का धारक है और किंचित विच्छुति हो जाए तो अपने साधन से हीन हो जाएगा इसलिए साध्य साधन भाव दृष्टिकोण से कहा जा रहा है जिस जिस के साध्य के प्रति ये सब उत्कृष्ट वस्तु भी एक साधन मात्र ही है वो अज्ञानी बेचारा वो कैसे उस आत्मा को पकड़ पाएगा कहमुतिग्न है न कौन वो कैसे जान सकता है तो जो है तो तो तो साधन नहीं जानता है ना ब्रम रूप में नहीं जानता है ना। थोड़ी जाए यहाँ तो यहाँ भी तो ब्रह्म साधन थोड़ी ब्राह्मण क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ ब्रह्म ब्राह्मण प्रज्ञान है ना ब्रह्म ज्ञान है ना ठीक है वो तो अधिकारी की बात करे ना अधिकारी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिस प्रकार से अनुभव वाँ कर पड़ सकता है अज्ञानी के हाथ पर ब्रह्मज्ञान मिल भी जाए तो भी वो आपका को ग्रहण नहीं कर सकता उस समय में वो योग्य है? तो नरे आज जितने भी हैं सब क्या ज्ञान अज्ञानी तो हैं, है ज्ञान लेके चल रहे हैं की नहीं चल रहे हैं। अभी क्या बोला समायचित होने के बावजूद भी यश आज की कामना काम रहती है ख्याति की कामना है ब्रह्म ज्ञान तो है साधन तो सबको मिल जाएगा साधन तो सबके मिल सकता है लेकिन हम के योग्य नहीं वो हर व्यक्ति स्कूल में जाता तो है पढ़ाने पढ़ तो वाला भी वही था दिन को ही दूसरी में डूबकी लगा के छोड़ दी कोई चौथी में कोई आठवीं में कोई दसवीं में कोई बारहवीं में कोई अधिकार डिग्री में कहीं ना कहीं दो उसी गाड़ी फेल हो गई कोई अक्खा दुक्का होता है जो उस साधन के सही ढंग से, से इस्तेमाल करता हुआ योग्यता भी साथ हासिल करते हुए ऐसे आगे बढ़ जाता है तो सबको पार कर जाता है इसलिए साधन अयोग्य को भी मिलता है और बल्कि अयोग्य को ही मिला हुआ है और योगी के पास तो होगा ही इसके संशय जब अयोग्य को भी मिल लगता है तो योग्य को तो प्राप्त है इसका योगी के समान ये अयोग्य व्यक्ति उन साधनों से शादी को प्राप्त नहीं कर सकता ये तो कहा साधन तो दो दोनों प्राप्त कर रहे हैं योग्य भी और अयोग्य भी ये योगी उस साधन को जिस प्रकार से उपयोग कर लेता है उस प्रकार से का योग्य व्यक्ति उसको उपयोग नहीं कर सकता वह तो अपने निजी स्वार्थ स्वकामनाओं की पूर्ति उसी में लगा देता है उस साधन यहाँ इस सारा उपमान का मकसद यही है जहाँ जिस आत्मा के दृष्टिकोण से जिस आत्मा के प्रति यह ब्राह्मण क्षेत्र आदि जो सघल धर्मों के धारक है मृत्यु जहां धर्म का अनुशासक है लागू कराता है जगत के ऊपर वह भी जो केवल एक सागर मात्र रह जाता है केवल क्या रह गया साधनी रह गया जो आपने आप ये मानता है कि मैं सबका ऊपर करने वाला हूं वो भी आत्मा के लिए साधन बात नहीं है क्योंकि वह भी अपने अपने उपाधि को लेकर चल रहा है इधर इसमें योग व्यक्ति जो होगा वो इन साधनों को भी अपने साथी के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने ब्राह्मणत्व को अपने क्षत्रियो या इस मृत्यु को सारे चीजों को भी वो अपने स्वरूपानुभूति के लिए ये प्रकरण इस्तेमाल करता है और जो योग्य होगा वो इनके ग्रास बन जाता है वो वाक्य में हो जाएगा सर अथ तो यानी इसलिए उपमा किया बताएंगे और भी इसे और भी रूपक देने वाले है ना बिरथ रूपक भी देने वाले हैं बातचार अवतरिका दे रहे हैं रघम विम्बर इत्यादि वल्या संबंध रथम विमंत्र इत्यादि वल्ली के साथ पूर्वोत्तर संबंध के लिए उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध मानना है उत्थाप्य उपक मानना है पूर्व हमेशा उत्तर का उत्थापक हो विद्या, विद्या नाना वृद्ध फल उपन्यास्त है विद्या और विद्या ये दोनों के दोनों परस्पर वृद्ध फल वाले वस्तु है ये बात अभी तक चर्चा हुई है श्रेय मार्ग और प्रयोग मार्ग दोनों अत्यंत वृद्ध फल वाले हैं और दोनों के अधिकारी अलग अलग हैं ये श्रेय मार्ग के अधिकारी है वो मोक्ष होता है जिज्ञास होता है परम व्यक्त विवेकी सहाय दृष्टि ऐसी सम्पन्न हुआ करता है और जो प्रयोग मार्ग का अधिकारी है और उस दुष्चरिता पर भी शब्द और स्पष्ट ही कह दिया गया है न तो सफल है लेकिन वो उनका अंतिम स्वरूप क्या है नतीजा गया है वो नहीं कहा गया दोनों भिन्न भिन्न मार्ग है तो ये ऐसा है ऐसा है इसके अधिकारी ऐसा होता, उसका होता, होता है उसका साधने होता है इसका साधनी होता है इसका लक्ष्य उसका वो लक्ष्य वो है कह तो लेकिन अंतिम जो फल है उसका वास्तविक उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया यथावत निर्णित है न तू सफलते यथावत निर्णित फल से तो उनके यथावत स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ है कल तो निर्णय था रथ रूप कल्पना उसी का निर्णय करने के लिए रथ के रूप की कल्पनाज्ञान व अनुसार भी इत्यादि आएगा उसमें भी आज की भाषा में आपको कारक का दृष्टान दिया हित रथ रूपक और विज्ञान व है जो पहले साम्य प्रकार से किसी के द्वारा सुशिक्षित है बढ़िया ड्राइविंग कर लेगा ना और जो अशी शिक्षित है या अर्ध शिक्षित है वो तो खतरे के ऐसे खाली नहीं है वो तो जाएगा उन्हें भी ले जाएगा गंगा जी तो इसीलिए इस रूपक के द्वारा समझाया जा रहा है कि भाई किस प्रकार से आपको जो चीज को समझनी है उसका निर्णय करने की तरीका है विद्या और अविद्या दोनों का फल अधिकारी सारी चीजों का भेद को स्पष्ट करने के लिए रथ रूपक की कल्पना की गई है तथा तो जब प्रतिपत्ति सौकर्यम इसी पा इस तरह ऐसी क्यूँ किया गया ताकि जो आपको जानने में सरलता हो जाए एवं जो प्राप्ति प्राप्ति गंत गंतव्य विवेक दाव को उपलक्षित है और आपको अनायास ही वस्तु तत्व के विवेक को होने के लिए प्राप्य गंत्र गंतव्य इत्यादियों के स्वरूप की स्पष्ट विवेक कराने के लिए यह दो आत्मा है ऐसी परिकल्पना किया जाता है जिसपूर्णा से जा खाया ऐसा आता कि नहीं आप ये काम इत्यादि में भी आया है वैसे पे बनता यहाँ भी आ रहा है शुरू में आपको करना पड़ेगा समझाने के लिए अज्ञानी को भाई देखो दो आदमी है दो आपके अंदर आत्मा है कि सरदे के अंदर दो आत्मा बैठा हुआ है एक आत्मा वो है जो अपने कर्म फल का भोग कर रहा है दूसरी आत्मा वह है जो उसको केवल देखते रहता है अरगारा हिंदा अंतर्यामी है गौतम स्व उपाधि से अहंकार आदि काम से परिचिन अपने आप को महसूस करते हो जब तक तो निरुपाधिक अपरिचिन वस्तु को आपको मानना पड़ेगा ये निरुपाधिक अपरिचिन दूसरा भी है जो इस स्वपाधिक परिचिन्न के ऊपर नियम में नियामक भाव से फल फलदायक भाव से फलदातृत्व भाव से दूसरा भेद कहना पड़ेगा उसके बिना फिर बाद में कहा जा दोनों वाक्य में निर्वाधित दृष्टिया न वो अंतरिया में है न एक से दोनों के दोनों एक है यह वास्तव तो बाद में सिद्ध होगा इसे शुरू में तो प्राप्त प्राप्त और प्राप्य गंत्री और इत्यादि का विवेक के लिए नौ आत्मा थे दो आत्माओं के परिकल्पना पूर्वक उपन्यास किया जाता है व्याख्या तो की जा रही है सृदम विबंत सुकृत लोग गुहाम प्रविष्टो परमे परार्थे छाया तपो ब्रम्हिदो वी पंचाग्निय चुनाचिके था तो सुकृत लोग गुहाम प्रविष्ठ हो संता परमे पदार्थ है कहते कि देखो इस शरीर में लोके हो गया शरीर में गुहा में बुद्धि गुफा में के भीतर प्रविष्ठ हो दो तो आत्मा प्रविष्ट है एक तो उत्कृष्ट पर परमात्मा ही है और दूसरा ऐसे भी वो, वो गुफा भी कैसा है किसका है वो गुफा परमे पदार्थ है परमे परार्थ है इस शरीरात्मक जंगल के भीतर विद्यमान हृदय रूपी गुफा के अंदर परम है जो कि वास्तव में परमात्मा का ये शुद्ध परमात्मा का स्थान विशेष है उसमें दो जीव बैठे हुए हैं हृदंग बंधव दो आत्मा है एक तो अपने कर्म फल को भोगने वाला है संसारी और दूसरा असंसारी कारण यह ऐसा है दोनों पिबंतों कैसे कह दिया न्याय यहाँ छत्रीय न्याय का प्रयोग हो रहा है दूसरा तो कोई कर्मफल भोग नहीं कर रहा है रमें तो आपका कर्मफल उसका में उसको भोग करना दोनों कर रहे हैं ये तो रिबंतो जोचन है इस पर इसलिए वहां पर गुहाधिकरण एक अधिकरण ही है ब्रह्म सूत्र निर्णय दिया अन्य छात्रों को प्रमाण मुंडक वगैरह को प्रमाण दिखा समझाया की यहाँ दीवचिन जना छत्री के समान है अ छत्री के भी सात चल रहा है बहुत सारे छत्री वाले हैं साथ में एकाधत्री भी जा रहा हो उसको भी तब क्या कहेंगे अरे सब छाते वाले जा रहे हैं तो जाओ भारतीय भी है वे घुम रहे हैं और अन्य भी घूम रहे है ज्यादा क्या दिखेगा सब पैंट वाले औरतें दिखेगी अरे सब और पैंट शर्ट ही पहन भाई कैसे कह दिया अरे कुछ तो वहां पर ऐसे भी है जो साड़ी पहनती है सलवार कुर्ता पहनती है वो सारे, के सारे जैसे गेहूं के साथ घूम फिस जाए तो उसी प्रकार से बहुत सारे ज्यादा तो वही है ना और नो कर्मफल भोग करने वाले जैसे है इसे साथ विद्यमान से अंतरियाम एक सभी में एक ही है ना अंतरियाम अलग अलग है? है एक ही है वो जो अंतरयाम है वो एक कितने है कितने हैं कर्म <थीज़> तो सभी वो के के साथ एक एक एक को भी कह दिया कौन है है तो नहीं ना इसलिए तो है तभी तो लग सकता है वो भी अनेक हो जाए पर छत्र नहीं लगेगा इसलिए कहते हैं कि देखो तो ऐसे इसलिए दृष्टान क्या दिया छाया था छाया और के समान परस्पर विलक्षण होते हुए भी सदा साथ साथ चलते जहाँ धूप है उसके साथ साथ छाया भी बिना छाया अच्छा के धूप कैसे चढ़ेगा है कि, कि क्योंकि क्यों, पर पड़ जाता है धूप आ गया उधर देखो मकान के पीछे उधर छाया रहेगी होगा और धूप के सहारे ही उसका भी अस्तित्व है जिस जब धूप गायब हो जाए तो छाया गायब अंधकार में छाया दिखाओगे इसलिए दोनों ही साथ चलते, दोनों से एक दूसरे से विलक्षण है लेकिन असंबद्ध है फिर भी संबद्ध जैसे प्रत होते हैं साक्षरते जैसे प्रतीत होते हैं छाया दबाऊ ब्रह्म विदो वी ऐसा ब्रह्म लोग कहते हैं यही बात जिन लोगों ने ये च प्रणाची के ताहा पंचाग्निहा तो लोग तो ऐसे कहते ही हैं, ऐसा कहते ऐसी बात नहीं किन्तु तीन बार लोग भी ऐसे ही कहते हैं और जो लोग पंचाग्नि की उपासना करते हैं अंध में कहा पंचाग्नि है लौकिक पंचाग्नि नहीं रहना शास्त्रीय पंचाग्नि उस लौकिक पंचाग्नि नहीं लो चलो तपस्या के माध्यम ऐसी हृदय साफ हो जाता है ज्ञान हो गया तो भी वो भी ऐसा ही तो कहेगा जिसके भी हृदय में ज्ञान उदय हो जाता है वो यही बात कहेगा दूसरा तो कही नहीं सकता क्योंकि उस तत्व का तो है नहीं ना वो तो बहु रूपी महात्मा तो है नहीं आत्मा है ना तो उसका एक ही रूप होता है इसे जो भी उसको अनुभव करेगा तो वो वही बात कहेगा दूसरा कही नहीं सकता शब्द बोलने का अलग अलग हो सकता है, है आप जो बोलेंगे उस तत्व को अपनी अपनी भाषा से अपनी अपनी जो है शब्द राशि आपके घोपड़ी में जिस टाइप की है उस उसके और बोलोगे लेकिन तब तो, तो वही रहेगा इसलिए कहते हैं वो चाहे पंचाग्न उपासना करने वाला लौकी की पंचाग्नि अर्थात चारों तरफ आग लगा कर बैठ जाता है ग्रीष्म में भी ऊपर धूप का भी आग है यह पंचाग है है और शहरी पंचाग्नि छसेंट पड़ा हो गए जहाँ पर स्त्री आदि सारी चीजों को अग्नि के रूप में वर्णन किया तो चाहे कोई पंचाग्नि उपासना को हो लोग भी ऐसा ही कहते हैं ग्रोभा प्रविष्ट पर ब्रह्म विदोदी शाग्न ये चिणाच के हृदय सत्य <coughs> अवश्यम भावित कहफलमे सत्यम हृत अवश्यम भावी है कर्मकल इसी कर्मफल को यहाँ सत्य कह दिया गया है उसको पिबंध उपभुंजानो संता एक तरह कर्मफलम कर पिबती दो में से एक जो है कर्मफल को भूंगते पीता बने भोगता है नेत्र दूसरा नहीं भोगता तथा अत्र संबंध तिबंध इत छ न्याय उपभोग करने वाले के साथ होने के कारण से कुछ दूसरे को भी कर दिया भी उपभोग करता है कैसे गर्दभी दशवीर शाह पुत्र भारम वह गर्द भी कह दिया दस पुत्र जो है वही वाहन कर रहे हैं गर्द तो वाहन नहीं कर रही है लेकिन कहा जाता है वो सब गजेट हो रहे हैं, साथ गधी भी ढो रही है ये नई ढोती हुई में भी ढोने का आरोप हो जाता है उसी प्रकार नहीं छाता लेके चलने वाले में, छाता लेके चलने वाले ऐसे छत्र का आरोप हो जाता है उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी उपभोग नहीं करने वाला होने पर भी उपभोग करने वाले के साथ होने के कारण उसको भी उपभोग तो करने वाला ऐसा आरोप मात्र से कथन किया गया सुकृत्य स्वयं सुकृत्य स्वयं कृत्य कर्मण मन फलम इति पूर्वे ने संबंध स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मो का फलस्वरूप उपभोग तो करता है एक और दूसरा उसके साथ रहता है कहा लोके मना अश्विशरी अरे शरीर में भी कहा रहता है वो गुहाम गुहायाम बुद्ध प्रविष्ठ गुहा में अर्था बुद्धि में प्रविष्ठ कर रहती है और बुद्धि शरीर के अंदर बुद्धि रूपी गुफा कैसी है वो जब परमे बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षा परमम बाह्य जो पुरुष के द्वारा व्यवहार्य जो आकाश है उसकी अपेक्षा से जो भीतर में जो जैसे भी गुफा में रहने वाला आकाश क्या है परम है श्रेष्ठ है क्यूँ श्रेष्ठ है भाई फिर के आकाश भी तो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है नहीं तो हमारा घूमना फिरना आना जाना सब बंद हो जाएगा खाओगे जाओगे यदि यहाँ आकाश आपका आकाश प्रदान न करे तो आपका घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा खा नहीं पाएंगे आप चलेगा और आकाश में तो चल रहा है तो कहते हैं इसलिए जैसे आकाश इतना आपके लिए उपयोगी है हर तरह के क्रियाकलाप को करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी है उसी प्रकार ऐसी हार्द भी तो है ना तो फर्क क्या रहा फिर तो कहते हैं हाँ फर्क ये है बाहर के आकाश से भीतर के आकाश में विशेषता यह है कि भीतर का जो आकाश है वो परमात्मा को दर्शन कराने वाला आकाश है और बाहर वाला जो आकाश है एक के हमारे व्यवहार खाना पीना सोना उठना पड़ना सब उनका हो गया रहा है त्योहार के योग्य ही है के हल परमार्ग का खास उपयोगी नहीं है परस ब्रह्म स्थानम स्थानमार्धम ब्रह्म परार्थ परार्थे परार्थ कहते हैं जो ब्रह्म है उसका स्थान पर है ब्रह्म उसका जो स्थान क्या है कद वही हृदय गुफा है इसे कहते हैं ब्राह्मणों स्थानम परार्धम तस्व्यम कहे ऐसे पाठ हो तस्वीन ही परम ब्रह्म उपलब्ध थे क्यूँकी सृदर्वी गुफा में ही पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है अतः तस्वीन परमे परार्ध्य हार्ध आकाश पृष्ठ इसलिए कहा जाता है उस पर जो पर जो परमात्मा का श्रेष्ठतम स्थान जो हार्दाकाश है उसमें दोनों के दोनों प्रविष्ट है ऐसे कहते तो जैसे कि देखो आप आसन पर बैठे हैं, तो वे आप भूमि पर ही तो बैठे हैं, कि कहीं और आप आसन पर हैं, तो भूमि पर नहीं है ऐसी बात नहीं है क्योंकि आसन कहा है वो तो भूमि पर है उसी प्रकार यहाँ पर व्यवहार हो रहा है भूमि पर आसन और आसन ठीक उसी प्रकार से शरीर में गुफा और गुफा के अंदर ब्रह्मानुभूति और ये सारे है लेकिन तो इसलिए कहते हैं दोनों प्रविष्ट के समान समझो तो छाया तपो की को कैसे समझना छाया और आत के समान ऐसे कैसे आपने दृष्टांत दिया क्योंकि ये दोनों विलक्षण है इस बात ज्ञापन कर राम कृष्ण हो ऐसा नहीं हुआ राम लक्ष्मण हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है अत्यंत विरोधी वस्तु को लिया है। छाया और आत्मा। संसार तो असंसार क्यों ऐसा है क्योंकि एक तो है संसारी और दूसरा असंसारी ब्रह्म विद्रोह वजंती कसयती ऐसे ब्रह्मवित्ता लोग कहा करते है न केवल अकर्मी नहीं वो बजंती केवल अकर्मी है ऐसा केवलो नहीं कहते केवल अकर्मी बने कौन ब्रह्मवित्ता अकर्मी कौन है वे ही लोग ऐसा बोलते हैं ऐसी बात नहीं है कर्मी भी कहते हैं उपासक भी कहता है पंचागृह गृहस्थ वे लोग भी कहते त्रिनाचिकेता त्र कृतो नाचिकित गृितो यही त्रनाच गीता तीन बार नचिकेता नाम पड़ा होगा जिस अग्नि का स्वर्गीय अग्नि को जो चयन कर लेता अनुष्ठान कर लेता है उन लोगों को त्रनाचिकीता कहा जाता है वे लोग भी ऐसे ही कहते हैं चाहे गृहस्थी हो चाहे जो है वार्थी और आपके क्या बोलते हैं ब्रह्मचारी हो जो के तागनी को उपासना चीन कर उनको तो अधिकार है नही का अग्नि को त्याग दिया है जो लोग उन लोगों के जो तो कर्म अधिकार नहीं मिले उनकी पत्नी तो आई नहीं शौताग्नि मिलेगी नहीं तो वो लोग जो है इसी के तागनी को जैसे बताया गया था शरीर के अंदर दिन रात वगैरह की भावना करते हुए सात सौ फीस आहुति क्या है अग्निया कौन सी कौन सी है का हुआ है तो उसी को अपने अंदर बैठ करके उपासना करने वाला तो शकाने का तात्पर्य चाहे बाह्य कर्म अनुष्ठान करने वाला हो चाहे उपासना तो को अनुष्ठान करने वाला हो चाहे वह अकर्मी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी क्यों न हो सभी एक ही बात कहते हैं यहाँ पर हृदय उपाग के अंदर दो चरिया है एक चिड़िया संसारी दूसरी असंसारी है कोई कह सकता है, लेकिन ब्रह्मविद्ता तो इस जमाने में कहीं उपलब्धि नहीं है न पंचाग्नि वाले उपलब्ध हैं। क्योंकि समय तो ऐसा समय चल रहा है ना, ये कलयुग है इस कलयुग में ब्रह्मज्ञान कहा से मिलेगा और पंचाग्नि करने के लिए शौतग्नियों का संपादन करने वाला वो भी नहीं मिलेगा और नाची के तहत तो कोई ही नहीं कौन जानता है ढंग से उसको कोई क्या है क्या नहीं थोड़ा तो बहुत उपनिषद में भी हम लोग संकेत कर देते हैं लेकिन जब तक उस बाह्य कर्म को नहीं किया है वह उसको उपासना के रूप में अंदर घटाने में उसके लिए क्षमता की चयनक प्रक्रिया को बात जानकारी पूरी होनी चाहिए जो बाह्य अग्नि का चयनक प्रक्रिया है उसको जो समय प्रकार से जानता है वही यहाँ पर क्रम से है बिना बाहि अग्नि का आदि अग्नि का प्रतीक आद पर लिया गया हृदय आदिओं को लेकर उपासन तो कर सकता है भाई चेन प्रक्रिया आपको मालूम नहीं चाहे आंतरिक चयन प्रक्रिया कैसे करोगे इसे त्रिनाचता भी नहीं रहा क्यों तो लोगों के कहने से हम कैसे मानेंगे आज तो कोई है नहीं बताने वाला न ब्रह्मवादी है न पंचाग्नि वाला है नाचिक इसीलिए अपने सामने में बड़ी समस्या है वो लोग कहते आप तो नहीं कह रहे हो के मन में ये आ सकता है आप वो कह रहे इसका मतलब क्या है ये ये तो कोई सिद्धांत पचनी क्या की चित आपने कह दिया तब कहते नहीं नहीं ऐसी सोचना नहीं चाहिए पूरा विद्वत अनुभव विरोध महा से तुर जा राम अक्षरं ब्रह्म यम अभयम तिथि शता पारम नाच के मही से तुरी जारा राम ये कर्तना यजमाना नाम जो लोग हैं उन लोगों के लिए सेतु के समान है यह सेतुरी व सेतु तो हो यहाँ से सर्व लोग तक पहुँचाने का साधन के समान साधन है वो और उस नाचिकेता को नाचिकेतम्बा और पारंग तीर्थदान संसार के पार को तारने की इच्छा रखने वाले लोग इन लोगों के द्वारा यद ब्रह्म अक्षरम परम यद परम अक्षरम ब्रह्म सखे मही उस अक्षर ब्रह्म को उस परम जो आश्रय है अक्षर ब्रह्म है उसको जानने में हम समर्थ होंगे जो अक्षर ब्रह्म सकल कर्मियों के लिए एक सेतु के समान सफल प्राप्ति को करने में और जो लोग संसार के पार को तार देना है, तार, तार कर चल जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों का भी जो अत्यंत अवय परम आश्रय भूता अवय है न जो अभय है और परम ने परम आश्रय रूपा ये अक्षर अच्छा ब्रह्म है उसको जानने में हम समर्थ हो गए यह सेतु भाई स्पष्ट इसलिए युवा कर गए असली कोई सेतु नहीं है वो तो हावरा ब्रिज थोड़ी देगी भाई इसलिए सेतु के समान माने जो जीवात्मा यहाँ पर कर्मकांड आदि कर रहे हैं उपासना है कुछ भी कर रहा है या परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का जो है चिंतावन करते हुए परोक्षार्थी मर जाता है उन लोगों के लिए अक्षर भ्रम कैसा है स्वकर फलपूता स्वर्ग आदि नरक आदि या ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने का साधन के समान साधन है से तो, तो होना मे जमाना मेज धातु तो है उसी का संप्रसारण होकर जो बन गया ई जाना राम तजमाना राम कर्मिणा दुख का संतरण क्यों उन लोग का जो ये लोग में दुख है उसको संतरण करने वाला होने से उसको कह दिया है से तो कह करके लाच के तो अग्नि तम वयम ज्ञात व्ञात ऐसे उसको हम जान सके और चैन भी कर सके वो सामर्थ्य में मिले चके में ही छम भय शून्य संसार से पारम जो संसार का पार कैसा है शून्य उसको त्रिर्षता ऐसे संसार को उत्तार करके उसको पार को प्राप्त करने की इच्छुक जो पर ब्रह्म विद है अर्थात परोक्ष लोगों यम आश्रम ऐसे लोगों के प्रति जो पर आश्रय क्या अक्षर आत्मा ब्रह्म अक्षरम मैने आत्मा नाम का है और ब्रह्मी त्ञात नहीं उसको भी हम जानने में समर्थ हो जावे बराबरे ब्रह्मणी कर्म ब्रह्म विदाश्रय वेतव्य वाक्यर्थ वाक्यर्थ है पर ब्रह्म ब्रह्म के द्वारा और अपर कर्मी के द्वारा प्राप्त करने योग्य आश्रय होने से वह अवश्य हमारे द्वारा जानने योग्य है ये यो थी। तो ब्रह्म और अकार्य ब्रह्म और कारण शुद्ध ब्रह्म इन्हीं दोनों का ही वास्तव तो में रतम विबंधो इसके द्वारा साक्षात किया गया था उसमें ही उपाय कृत होता है संसारी तथा यह उपाधि कर दो संसारी उसमें भी जो उपाधि वाला है संसारी वही विद्या अविद्या और अधिकृत वो कैसा है विद्या में विकृत करता है अथवा अविद्या में विकृत है शहीद आदि उपाधि वाला जो आत्मा है उसी को यहाँ पर प्रथा रूपक की तरह समझाना है कौन अधिकारी बनता है कौन नहीं है विद्या और अविद्या का फल क्या है विवेक और अविवेक का फल क्या है इनको बताने के लिए भूमिका बांधते हुए रथ का रूपक स्थापित करते हैं मोक्ष गमना योग्य हो जाता है अविद्या से संसार गमन के लिए वो योग्य हो जाता है तस्तुत उभय गमन साधन रथ कल्पित ऐसे उस उत्पादी वाला संसारी का एक उभय प्रकार का गमन रूपा कार्य के साधन रूपा रथ की, की यहाँ पर परिकल्पना की जाती है और कैसे जाता है कैसे अपनाई विद्या विद्या फल को प्राप्त करता है आत्माथिन विधि शरीर गंग्रथमे तो बुद्धि तो सारथि वि मन प्रग्रह इंद्रिया हयानाहोर विषयागेश गोचरा आत्मेन्द्रिय मनो युक्त भोक्महेश कहते तो हैं कि भाई शरीरम रो शरीर जो है ये क्या है ये रस के समान है इसमें बैठकर ये, ये कौन अहम चल रहा है आत्मान शयरूपी आज की भाषा में कहोगे शरीर कार में आम रूपी अहंकार काम चला तीसरी रस का नाम अहंकार है वो खुद ही कार है अहंकार है वो भी सागर कहने का मतलब वो भी सागल था इसलिए की व्याख्या की इन प्रकार अलग अलग किया ना तो को भी ध्यान में रखना चाहिए तो कहते हैं कि देखो इसलिए आत्मा के आकार प्रतिनम आत्मा को रथ का स्वामी मान मैंने कर्म फलभोक्ता जो संसारी कोई आत्मा है शुद्ध नहीं तो रति है शरीर रथ और बुद्धिम तू सारथी और बुद्धि को सार्थी जो चलाने वाला है बैठा हुआ है वो और चलाने वाला सारथी चला किसको रहा है अरे यहाँ पर वही है ये जो जो भूखता है वो मौजी मौज कर रहा है इसमें बैठ करके और जो बुद्धि उसको चला रही है शरीर को मरा है वो बचा अब बुद्धि शरीर को कैसे चलाती है कहते तो उसके पास लगाम हाथ में लगाम क्या है मन ही लगाम है अरे इन कौन है घोड़े जो शरीर को रथ को लेकर चल पड़ते है कभी इंद्रिया इंद्रिया ही जो है घोड़े हैं ऐसे कहते हैं विशेष गोचरान इंद्रियों को घोड़े कहते हैं रथ कल्पना के कुशल विवेकी पुरुष लोग और इंद्रिया इंद्रियों को जब आपने घोड़े कह दिया तो फिर वो घोड़े हो चलने के लिए को रोड भी तो चाहिए मार्ग मार्ग गया होगा गोचरान ने मार्ग विषया गोचरान विषय है जो टेस विषया गोचरान बवंदी अर्धा रूपा विषयों को ही उनके मार करके से बतलाते हैं लोग आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम ऐसा जो आया आत्म शब्द का शरीर इन्हीं समझ रहे हैं यह आत्मा शरीर इंद्रिय और मन इन तीनों से युक्त हो के ही वो जो आत्मा वो आत्मा आत्मन प्रथी न वो रथी को लेना ले यहाँ शरीर रूपी रथ